स्पेशल टास्क की टीम के साथ ही डी ब्रांच के भी सभी इन्वेस्टिगेटर्स मुड़कर इस आदमी की तरफ देखने लगे अब जाकर स्पेशल टास्क टीम के मेंबर्स ने थोड़ा जोश आया क्योंकि अब कोई उनकी तरफ से बोलने के लिए आ चुका था विक्रांत ने भी पलटकर इस आदमी की ओर नजर डाली उसे तुरंत पता लगा कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पेशल टास्क टीम के हेड मिस्टर विनोद राय है विनोद राय टीम ए के लीडर चेतन राय के कजिन ब्रदर भी है इनकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिख रही थी बोलने और बात करने का अंदाज भी किसी सीनियर ऑफिसर की तरह ही था तुम लोग क्या बहस कर रहे हो इन लोगों से मिस्टर विनोद राय ने अपनी टीम मेंबर्स को डांटते हुए कहा फिर उन्होंने डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स पर घृणा से भरी नजर डाली और फिर बोलने लगे ये लोग मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करना चाहते है ना तो फिर दे दो इनको सारी इन्फॉर्मेशन करने दो इनको भी काम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं ये लोग एक केस क्या सोल्व कर लिया साथ में आसमान पर चढ़ गए चलो अच्छा है तुम लोग भी इन्वेस्टिगेट करो मुझे वैसे भी चैलेंज वाला काम पसंद है <laughs> तभी वहां पर किसी और के जूते की भी टक टक की आवाज आनी शुरू हो गई थी सबने मुड़कर देखा तो पता लगा कि नैना भी इसी तरफ बड़ी चली आ रही थी मिस्टर विनोद राय की नजर जैसे ही नैना पर पड़ी वो तुरंत ही नैना की तरफ देखकर बोल पड़ा हो तो ये मिस नैना का गेम है <laughs> शाबाश शाबाश विनोद ने व्यंग्यात्मक रूप से ताली पीटना भी शुरू कर दिया तो तुमने इन सबकी भीड़ इकट्ठा करके हमें डरा हमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने का प्लान बनाया वाह नैना जी वाह मिस्टर विनोद के इस लहजे को देखकर स्पेशल टास्क टीम के सारे मेंबर हंस पड़े। विनोद जी आप गलत समझ रहे हैं नैना ने बेहद नम्रता से भरे शब्दों में विनोद से कहा दरअसल हमारी टीम ने बैंक रॉबरी का केस सोल्व कर लिया तो सब हम चाहते थे की फटाफट ये सीरियल मर्डर केस भी सोल्व हो जाए हम लोग बस इस केस में आपकी मदद करना चाहते थे और कुछ नहीं ओ, तो मिस लग छोड़े, अब आप मदद करना, करना ही चाहती है तो कीजिए भाई हम भी देखते हैं क्या मदद करती है आप और आपकी टीम इतना क्या कर मिस्टर विनोद ने अपनी टीम के एक मेंबर को इशारा करते हुए कहा दे दो मैडम को लेटेस्ट अपडेट मैडम मदद करेंगे हमारी अब तुम तो मदद करोगे तभी तो मदद मिलेगी भाई चलो दे दो इन्हें सारे डिटेल हे, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं नैना ने अपना हाथ बांधते हुए थोड़े गर्व से भरे लहजे में जवाब दिया हम खुद सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे आपको हमारे ऊपर कोई एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है अब आप हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कम्पिटिशन करना चाहते हैं तो फिर हम भला आपकी मदद कैसे ले सकते हैं फिर तो कम्पिटिशन फेयर नहीं रहेगा ना नैना ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन उसकी बातें मिस्टर विरोध को चैलेंज से लग रही थी ओ तो मिस नैना अब मुझे चैलेंज दे रही हैं वाह बड़ी डेरिंग है स्पेशल तो, तो चलिए थोड़ा मुश्किल कंपटीशन करते हैं क्या कहते हैं विनोद ने नैना की तरफ देखते हुए कहा मुश्किल कंपटीशन मिस्टर विनोद के इस शब्द का अर्थ किसी को समझ नहीं आ रहा था सब कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देख रहे थे आखिर मिस्टर विनोद कहना क्या चाहते है मुश्किल कम्पिटिशन मतलब क्या कर लो जितना मुश्किल करना है आपकी मर्जी है नैना ने मिस्टर विनोद का चैलेंज स्वीकार कर लिया था शर्त लगाना चाहते हैं आप आ, आ, बिल्कुल लगा लो कोई दिक्कत नहीं विनोद ने जोर से हंसते हुए कहा पुलिस की नौकरी में आज तक तो ये कभी नहीं किया लेकिन चलो आज ये भी करके कर देख लेते हैं। लगाओ शर्त बोलो किस चीज पर लगाना है जैसे आपकी मर्जी नैना ने जवाब दिया ठीक है फिर अगर स्पेशल टास्क टीम ने पहले यह केस सोल्व कर दिया तो फिर तुम्हें पूरी टीम के सामने मेरे भाई चेतन से माफी मांगनी होगी और लिखित में भी तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी मंजूर है ने कुछ सोचे, पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया लेकिन अगर नहीं कर पाए तो उसके बदले में क्या करोगे उसके बदले में तुम जो चाहो चलो तुम भी पूरी टीम के सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना ठीक मिस्टर विनोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मिस्टर विनोद को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर नैना थोड़ी असहज सी होगी उसे कहीं न कहीं डर लगने लगा कि कहीं सच में स्पेशल टास्क टीम इस केस को डीएनगर ब्रांच की टीम से पहले ना सॉल्व कर ले जाए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी नैना का चेहरा देखते हुए मिस्टर बोल पड़े, क्या हुआ? डर क्या? अगर डर तो कोई बात नहीं शर्त कैंसिल कर देते है मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा डोंट वरी विनोद ने नैना को चढ़ाते हुए कहा उनकी बातें सुनकर डीएनगर की इन्वेस्टिगेशन टीम का दिल बैठ गया लेकिन नैना ने फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कहा नहीं इसमें डरने की क्या बात है मैं लगा रही हूँ शर्त और देख लेना जीतूंगी भी नैना अभी कुछ और भी कहने जा रही थी लेकिन तभी वहाँ विक्रांत पहुंच चुका था और बीच में ही आकर बोल पड़ा हाँ हाँ हाँ नैना तुमने बहुत सही किया अब मजा आएगा हा, हा। नैना विक्रांत को कुछ बोलने से रोकना चाहती थी लेकिन विक्रांत ना जाने किस जोश में था उसने मिस्टर विनोद की तरफ देखते हुए कह दिया विनोद सर आप थोड़ा अपना गाल मजबूत कर लीजिएगा वो क्या है ना हमारे नैना मैडम का हाथ बहुत सख्त है वो चाटा बड़ा जोर का लगता है विक्रांत की हंसी सुनकर वहां मौजूद इन्वेस्टिगेटर्स भी जोर से हंसने तो के जाते नैना ने विक्रांत का कॉलर पकड़ लिया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कुछ अकल है की नहीं उसके सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी मैं तो किसी तरह बात टालने की कोशिश कर रही थी लेकिन तुम ना सारा खेल बिगाड़ दिया। अब तुम ही देखना यह केस अभी नैना अपनी बात खत्म कर ही रही थी कि विक्रांत ने अपनी जेब से एक फ्लैश ड्राइव निकाल कर उसके सामने रख दिया अरे मेरी बात तो सुनो ये देखो ये देखो विक्रांत नैना के हाथों में फ्लैश ड्राइव रखते हुए कहा जब तुम यहाँ विनोद से बहस कर रही थी तब मैं अंदर ऑफिस में गया था और फिर ये ले आया पहले तो नैना को लगा की विक्रांत ने स्पेशल टास्क टीम के ऑफिस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेकर आया है लेकिन अब उसने ध्यान से इस फ्लैश ड्राइव को देखा तो उसके होश ही उठ गए थे ये खुद नैना के ही कंप्यूटर में लगा फ्लैश ड्राइव था ये मेरा कंप्यूटर किसी ने छुआ और व, वाइट बोर्ड भी किसी ने टच किया है इसके तो मैं मौसम बहुत गर्म था। तक कि ऑफिस में लगी एसी फुल थी फिर भी रूम में हल्की गर्मी का एहसास हो रहा था गर्मी के दो कारण थे एक तो मौसम गर्म था दूसरा ये भी था की डी नगर ब्रांच के सभी इन्वेस्टिगेटर्स बैंक के मर्डर केस को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे थे सबके सब इस केस के इन्वेस्टिगेशन में तल्लीन थे इस वक्त पूरी टीम चारों तरफ लगे व्हाइट बोर्ड से घिरी हुई थी और अब इस मर्डर केस से जुडी एक एक विनोद राय ने नैना से शर्त लगाई थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि स्पेशल टास्क टीम ने इस केस में काफी प्रोग्रेस कर रखा है इस वजह से डीएन नगर के इन्वेस्टिगेटर्स काफी डरे हुए भी थे उन्हें डर था कि कहीं स्पेशल टास्क वाले सच में ये केस उनसे पहले ना सॉल्व कर लें। इसलिए ये लोग बेहद सीरियस होकर इस मर्डर केस की जांच में लगे हुए थे यहाँ तक कि इन्होंने बैंक के रॉबरी केस के सॉल्व होने का कोई जश्न भी नहीं मनाया था सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ नजर आ रही थी ये लोग किसी भी हालत में मिस्टर विनोद राय के साथ लगी ये शर्त हारना नहीं चाहते थे विक्रांत को भी यही लग रहा था की स्पेशल टास्क टीम ने अब तक इस केस में काफी प्रोग्रेस कर लिया होगा अब तक उनके पास इस केस से जुड़ी काफी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी अगर विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का दिया हुआ होता तो वो टूल नहीं था तो उसने खुद ही स्पेशल टास्क टीम में जाने का रिस्क लिया और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया था इन्फॉर्मेशन ये थी कि अभी तक स्पेशल टास्क की टीम ने भी इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं किया था उन्हें बस एक और डेड बॉडी के बारे में पता चला था और ये डेड बॉडी भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ही उसी ब्रांच में मिली थी जहां से इस केस की सेकेंड विक्टिम प्रोमानी चक्रवर्ती की लाश बरामद हुई थी